गीता, सांकर भाष्य, अध्याय 18। संगम यू फलाभि संधिम च नित्यम कर्म करोति कौती तरह फलरागा अकलुषी क्रिय अंतक नि कर्म संस्क्रीय विशुद्यति जो अधिकारी असक्ति और फलवासना छोड़कर नित्य कर्म करता है उसका फलाशक्ति आदि दोषों से दूषित न किया हुआ करन, नित्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षम बस नित्यकर्माष्ठाने न विशुद्धांतक से आत्मज्ञाभिमुख से क्रमेण यथा तष्ठा तद वक्तव्यम इति आह विशुद्ध और प्रसन्न अंतकरण ही आध्यात्मिक विषय की आलोचना में समर्थ होता है अतः इस प्रकार नित्य कर्मों के अनुष्ठान से जिसका अंतकरण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञान के अभिमुख हैं उसकी उस आत्मज्ञान में जिस प्रकार क्रम से स्थिति होती है वह कहनी है इसीलिए कहते हैं न देशकुशल कर्म कुशली सज्जते त्यागी सत्वसिष्टो मेधाविछिशय ने अकुशल शो अशोभनमें काम्य कर्म शरीरारंभद्वारण संसार कारण किम अनेन इति एवम् अकुशल काम्य कर्मों से वह द्वेश नहीं करता अर्थात काम्य कर्म पुनर्जन्म देने वाले होने के कारण संसार के कारण हैं इनसे मुझे क्या प्रयोजन है इस प्रकार उससे द्वेष नहीं करता कुशले शोभने नित्य कर्माणी सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्ष्ठा हेतु मोक्षण इदम न असज्यते ती प्रयोजन अपश्य अन्षंगम प्रीति न कौती कुशल शुभ नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता अर्थात अंतकरण की शुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति और उसमें स्थिति के हेतु होने से नित्य कर्म मोक्ष के कारण हैं इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता यानी उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता कह पुनः असौ त्यागी पूर्वोक्तना फल संगफल परित्यागेन तद्वान् तद्वान्गी यहा कर्माणी संगम त्यक्ता तत्फल चित्यकर्माष्ठायी स त्यागी वह कौन है त्यागी जो कि पूर्वोक्त आसक्ति और फल के त्याग से संपन्न है अर्थात कर्मों में आसक्ति और उनका फल छोड़कर नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है ऐसा त्यागी कदा पुनः असौ अकुशल कर्म न देशी कुशले चुसजते उच्यते ऐसा पुरुष किस अवस्था में काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता और नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता सो कहते हैं सत्वसमाविष्टो यदा सत्वेन सत्वन आत्मात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट सव्याप्त संयुक्त इतिद जबकि वह सात्विक भाव से युक्त होता है अर्थात आत्म अनात्म विषयक विवेक ज्ञान के हेतुस्वरूप सत्वगुण से भरपूर भली प्रकार व्याप्त होता है अतएव च मेधावी मेधया आत्मज्ञानलक्षणिया प्रज्ञया संयुक्त तद्वान्ेधावी मेधावीवादेव छिन्न संशय छिन्न अविद्या यस्य ये आत्मस्वरूपस्थान परम निशा न किंचितिद्तिश्चय छिन्न संशयः। इसीलिए वह मेधावी है आत्मज्ञान रूप बुद्धि से युक्त है, मेधावी होने के कारण ही छिन्न संशय है अविद्याशय से रहित है आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही परम कल्याण का साधन है और कुछ नहीं इस निश्चय के कारण संशय रहित हो चुका है यह अधिकृत पुरुषः पूर्वोक्तना प्रकार कर्मयोगाषान क्रमण संस्कृता सन् जन्मदीक्रियत आत्मा सन विक्रिया तत्वेन आत्मत्वेन संबुद्धः सह सर्वर्मा मनसा संयस्य ना कुरन्न कार्यन नैस्कर्म लक्षणाम् ज्ञान निष्ठाश्नु जो अधिकारी पुरुष प्रकार से कर्म योग के अनुष्ठान कर्मयोगेअुषानद्वारा क्रम से विशुद्धांतकरण होकर जन्मादि विकारों से रहित और क्रिया रहित आत्मा को भली प्रकार अपना स्वरूप समझ गया है वह समस्त कर्मों को मन से त्याग कर न कुछ करता और न कुछ कराता हुआ रहने वाला आत्मज्ञानी निष्कर्मता रूप ज्ञान निष्ठा को भोगता है इति एक पूर्वोक से कर्मयोग से प्रयोजनम अने इस प्रकार इस श्लोक द्वारा यह यहाँ पूर्वोक्तर्मयोग का फल बदलाया गया है यह पुनः विज्ञान तया कर्ता इति निश्चित बुद्धि अंदेहात्मा देहृ अघाधितात्मकर्तृत्विज्ञानतया अहकर्ताश्चितबुद्धि तर अशेषकर्मपरिताग से अशक्यवाद कर्मफलत्यागन चोदित अकारों न इति एतम अर्थम दर्शितुम आहा परंतु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीर में आत्मा आत्माभिमान रखने वाला होने के कारण देहधारी अज्ञानी है आत्मविस्वक कर्तृत्व ज्ञान नष्ट न होने के कारण जो मैं करता हूँ ऐसे निश्चित बुद्धिवाला है उससे कर्म का अशेष त्याग होना असंभव होने के कारण उसका कर्मफल त्याग के सहित विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही अधिकार है उनके त्याग में नहीं यह अभिप्राय दिखलाने के लिए कहते हैं नि देहृता शक्यम त्यक्त कर्म्यशेषत यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीधीय नस्मा देह भृता देहम इति देहभृद देहात्मा देहभित उच्यते नहि विवेकी सही वेदाविनाशिनम इत्यादि कर्तवाधिका निवर्ति अतः तेन देहभृता अघेन न अशेषतो निशेषेन यहतु शक्य तक सं कर्मा अशेष निशेषेण कस्मा यर्मा कर्मफल्यागी कर्मफलासम संयासी इति अभितीयते कर्मी अभी सन स्तुभिप्राएण देहधारी देह को धारण करे तो देहधारी इस व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर में आत्माभिमान रखने वाला देहभ कहा जाता है विवेकी नहीं क्योंकि वेदा विनाशनम इत्यादि श्लोकों से वह विवेकी कर्तापन के अधिकार से अलग कर दिया गया है अतः यह अभिप्राय समझना चाहिए कि जिस कारण उस देहधारी अज्ञानी से समस्त कर्मों का पूर्णतया त्याग किया जाना संभव नहीं है इसलिए जो तत्वज्ञान रहित अधिकारी नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ उन कर्मों के फल का त्यागी है अर्थात कर्मफल की वासना मात्र को छोड़ने वाला है वह कर्म करने वाला होने पर भी स्तुति के अभिप्राय से त्यागी कहा जाता है तस्मा दर्शना एवं अधेहभृता देहात्म भाव रहित अशेष कर्म संन्यास शक्यते कर्तुम सूत्रांग यह सिद्ध हुआ कि देहात्माभिमान से रहित परमार्थ ज्ञानी के द्वारा ही निशेष भाव से कर्म संन्यास किया जा सकता है किम पुनः तत्प्रयोजनम कर्म सर्वकर्म परित्यागा सियाद उच्यते सर्वकर्मों का त्याग करने से जो फल होता है वह क्या है इस पर कहते हैं अनिष्टमिष्टम मिश्रम च्रिविधम कर्मण फलम गिना प्रेत न तो संसि क्वचे अनिरकतिदिलक्षण इष्ट देवादील मिश्रम इष्टाष्टसुक्त मनुष्यलक्षण चंत्र धिप्रकार कर्मणों लक्षणस्य सेलम अनिष्ट नरक और पशु पक्षी आदि योनि रूप इष्ट देव योनि रूप तथा मिश्र इष्ट और अनिष्ट मिश्रित रूप इस प्रकार यह पुण्य कर्मों का फल तीन प्रकार का होता है कारक व्यापार निष्पन्नम सद अविद्यातम इंद्रजापम महामोहकर प्रत्यगात्मोपसर्पी इव फलगुतया गच्छति इति गतिल यते फल निर्वचनम जो पदार्थ बाह्य कर्ता कर्म क्रिया आदि अनेक कारकों द्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगर की माया के समान अविद्या जनित महामोह कारक हो एवं जीवात्मा के आश्रय सा प्रतीत होता हो और सार रहित होने के कारण तत्काल ही लय नष्ट हो जाता हो उसका नाम फल है यह फल शब्द की व्याख्या है तद लक्षण फल अत्यागिना अज्ञा कर्मीण अपरमायासीना प्रेत शरीरपाता ऊर्धम न तो परमहंस प्रज्राजकाना केवल ज्ञाननिष्ठा क्वचि ऐसा यह तीन प्रकार का फल अत्यागियों को अर्थात परमासन्यास न करने वाले कर्मनिष्ठ अज्ञानियों को ही मरने के पीछे मिलता है केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित परमहंस परिभ्राजक वास्तविक सन्यासियों को कभी नहीं मिलता न ही केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम न उन्मूलयती कदाचित इतर्थ क्योंकि वे केवल सम्यक ज्ञाननिष्ठ पुरुष संसार के बीज रूप अविद्यादिदोषों का मूलोच्छेद नहीं करते ऐसा कभी नहीं हो सकता